पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पाद सूत्र प्रचार संगति पूर्वक प्राणायाम की प्राप्ति के लिए उसका भेद करके स्वरूप बतलाते हैं बाह्याभ्यंतर स्तंभवृत्तिर देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ वृत्ति बाह्यवृत्ति वृत्ति और स्तंभ वृत्ति तीनों प्रकार का प्राणायाम देश काल और संख्या से देखा हुआ लंबा और हल्का होता है व्याख्या बाह्य वृत्ति प्रश्वास श्वास को बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव करना रेचक प्राणायाम है आभ्यंतर वृत्ति श्वास श्वास अंदर खींचकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव पूरक प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति श्वास प्रश्वास दोनों गतियों के अभाव से प्राण को एकदम जहाँ का तहाँ रोक देना कुंभक प्राणायाम है जिस प्रकार तप्त लोहादि पर डाला हुआ जल एक साथ संकुचित होकर सूख जाता है इसी प्रकार कुंभक प्राणायाम में श्वास प्रश्वास दोनों की गति का एक साथ अभाव हो जाता है इन तीनों में प्रत्येक प्राणायाम तीन तीन प्रकार का होता है पहला देश परिदृष्ट देश से देखा हुआ अर्थात देश से नापा हुआ जैसे पहला रेचक में नासिका तक प्राण का निकालना दूसरा पूरक में मूलाधार तक श्वास का ले जाना तीसरा कुंभक में नाभि चक्र आदि में एकदम रोक देना दूसरा काल परिदृष्ट समय से देखा हुआ अर्थात समयोपलक्षित समय की विशेष मात्राओं में श्वास का निकालना अंदर ले जाना और रोकना जैसे दो सेकंडों में रेचक एक सेकंड में पूरक और चार सेकंड में कुंभक तीसरा संख्या परिदृष्ट संख्या से उपलक्षित जैसे इतनी संख्या में पहला इतनी संख्या में दूसरा और इतनी संख्या में तीसरा प्राणायाम इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म अर्थात लंबा और हल्का होता है भाव यह है कि ज्यों ज्यों योगी का अभ्यास बढ़ता जाता है त्यों त्यों रेचक पूरक कुंभक यह तीनों प्रकार का प्राणायाम देश काल और संख्या के परिमाण से दीर्घ लंबा सूक्ष्म पतला हल्का होता जाता है अर्थात पहले पहल रेचक प्राणायाम में बाहर फेंकते समय जितनी दूर तक प्राण जाता है धीरे धीरे अभ्यास से उसका परिमाण बढ़ता चला जाता है इसकी जांच इस प्रकार की जाती है कि रेचक प्राणायाम के समय पहले पहल नासिका के सामने पतली सी रुई रखने से जितनी दूर वह के स्पर्श से हिलती है कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात उससे अधिक दूरी पर हिलने लगती है इस प्रकार जब बारह अंगुल पर्यंत रेचक स्थिर हो जाए तब उसको दीर्घ सूक्ष्म समझना चाहिए जिस प्रकार रेचक प्राणायाम में श्वास की लंबाई बाहर बढ़ती जाती है इसी प्रकार पूरक प्राणायाम में अंदर बढ़ती जाती है अंदर श्वास खींचने में श्वास का स्पर्श चीटी जैसा प्रतीत होता है यह स्पर्श अभ्यास के क्रम से नीचे की ओर नाभी तथा पाद तल और ऊपर की ओर मस्तिष्क तक पहुँच जाता है नाभि पर्यंत पूरक स्थिर हो जाने पर उसको भी दीर्घ सूक्ष्म समझना चाहिए इस तरह केवल रेचक पूरक की परीक्षा की जाती है कुंभक में न बाहर कुछ हिलता है न अंदर स्पर्श होता है यह देश द्वारा परीक्षा हुई काल द्वारा परीक्षा इसी प्रकार तीनों प्रकार का प्राणायाम अभ्यास द्वारा काल के परिणाम में भी बढ़ता जाता है आरंभ में जितने काल तक प्राणायाम होता है धीरे धीरे उससे अधिक काल तक बढ़ता जाता है हाथ को जानू के ऊपर से चारों ओर फिराकर एक चुटकी बजा देने में जितना काल लगता है उसका नाम मात्र है दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त किया हुआ प्राणायाम जब 36 मात्राओं पर्यंत श्वास प्रश्वास की गति के अभाव में होने लगे तब उसको दीर्घ सूक्ष्म जानना चाहिए संख्या द्वारा परीक्षा इसी प्रकार संख्या के परिमाण से प्राणायाम बढ़ता जाता है प्राणायाम के बल से कई स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का एक एक श्वास बनता जाता है जब 12 श्वास प्रश्वास का एक श्वास बनने लगे तब जानना चाहिए कि दीर्घ सूक्ष्म हुआ यह प्रथम उद्घात मृदु दीर्घ सूक्ष्म चौबीस श्वास प्रश्वास का एक श्वास द्वितीय उद्घात मध्य दीर्घ सूक्ष्म और छत्तीस श्वास प्रश्वास का एक श्वास तृतीय उद्घात तीव्र दीर्घ सूक्ष्म कहलाता है उद्घात का अर्थ नाभि मूल से प्रेरणा की हुई वायु का सिर में टक्कर खाना है यह प्राणायाम में देश काल और संख्या का परिमाण है इस प्रकार प्राणायाम अभ्यास से लंबा घड़ी प्रहर दिन पक्ष आदि पर्यंत और सूक्ष्म बड़ी निपुणता से जानने योग्य होता चला जाता है विशेष वक्तव्य सूत्र पचास प्राण का विस्तार पूर्वक वर्णन पहले पाठ के चौंतीसवें सूत्र के विशेष वक्तव्य में कर हैं यहाँ प्राणायाम का क्रियात्मक रूप बतला देना आवश्यक है एक स्वस्थ मनुष्य स्वाभाविक रीति से एक मिनट में पंद्रह बार श्वास लेता है साधारण स्थिति में श्वास की गति इस क्रम से होती है पहला श्वास का भीतर जाना दूसरा भीतर रुकना तीसरा बाहर निकलना चौथा बाहर रुकना श्वास के भीतर जाने को श्वास बाहर निकलने को प्रश्वास और अंदर तथा बाहर रुकने को विराम कहते हैं इस स्वाभाविक श्वास प्रश्वास की गति के वसीकरण से शरीर के भीतर प्राण की समस्त सूक्ष्म गतियों का वशीकार हो सकता है और नाना प्रकार की उद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं इन दोनों गतियों के नियमन पूर्वक रोक देने के अभ्यास से आयु बढ़ती है शरीर स्वस्थ रहता है कुंडली जागृत होती है और मन जो अति चंचल तथा दुर्निग्रह है प्राण से संबंध रखने के कारण उसके रुकने से शीघ्र स्थिर हो जाता है योग का अंतिम लक्ष्य चित्त की वृत्तियों का रोकना है इसलिए सूत्रकार ने प्राणायाम को योग का चौथा अंग मानकर उसका लक्षण नियमपूर्वक श्वास प्रश्वास की गति का रोकना किया है तीन निमित्त क्रियाओं से इस गति का निरोध किया जाता है इसलिए प्राणायाम के तीन भेद पूरक आभ्यंतर वृत्ति रेचक बाह्य वृत्ति और कुंभक स्तंभ वृत्ति किए हैं पहला पूरक आभ्यंतर वृत्ति द्वारा श्वास को देश नाभि मूलाधार आदि आभ्यंतर प्रदेश तक ले जाकर काल श्वास की मात्राएं बढ़ाकर और संख्या कई स्वासों का एक श्वास बनाकर के परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म करके उसकी गति का अभाव किया जाता है इस प्रकार पूरक द्वारा श्वास की गति को रोक देने को पूरक सहित कुंभक अथवा आभ्यंतर कुंभक कहते हैं